देवी भागवत तीसरा स्कंद सुबाहू को देवी का वरदान और आदेश राजेंद्र तुम सदा मुझे याद रखना और यत्नपूर्वक मेरी पूजा भी करते रहना मैं तुम्हारा कल्याण करूंगी और तुम्हारे राज्य को सदा स्थिर रखूंगी अष्टमी चतुर्दशी तथा विशेष करके नवमी के दिन विधि के साथ मेरी पूजा करना परम आवश्यक है अनग तुम्हें चाहिए कि नगर में मेरी प्रतिमा स्थापित करा दो और भक्तिपूर्वक यत्न के साथ तीनों समय उनकी पूजा होती रहे शरद ऋतु में अर्थात अश्विन में नवरात्रि की विधि से मेरी विशिष्ट पूजा होनी चाहिए भक्तिपूर्वक पूजा की जाए महाराज चैत्र अश्विन आषाढ़ और माघ में नवरात्रि के अवसर पर मेरा महोत्सव मनाना चाहिए उस समय विशेष रूप से पूजन होना भी आवश्यक है राजेंद्र विज्ञ पुरुष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को भक्तिपूर्वक निरंतर मेरी पूजा करते रहे व्यास जी कहते हैं इस प्रकार आदेश देकर दुखों को दूर करने वाली भगवती दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई उस समय सुदर्शन ने अत्यंत नम्र होकर बड़े विस्तार के साथ उनकी स्तुति की थी भगवती वहाँ से पधार गईं यह देखकर उपस्थित हुए सभी नरेश सुदर्शन के पास आए और उसे प्रणाम करने लगे मानव देवता इंद्र को प्रणाम करने में लगे हों सुबाहू ने भी सुदर्शन को प्रणाम किया और वे फिर प्रसन्नता पूर्वक सामने खड़े हो गए फिर सभी राजा लोग अयोध्या नरेश सुदर्शन से कहने लगे महाराज आप हमारे शासक एवं स्वामी हैं और हम आपके सेवक हैं आप अयोध्या में राज्य करें हमारी रक्षा आप पर निर्भर है महाराज आपकी ही कृपा से जगदीश्वरी भगवती जगदम्बा के दर्शन हमें प्राप्त हुए हैं ये कल्याणमयी देवी आदि शक्ति हैं इनकी कृपा से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल सुलभ हो जाते हैं आप बड़े पुण्यात्मा एवं यशस्वी हैं धरातल पर आपका जन्म लेना सफल हो गया क्योंकि आपके लिए ही सनातनी देवी दुर्गा प्रकट हुई हैं राजेंद्र हम सब लोग भगवती चंडिका के प्रभाव से अपरिचित थे क्योंकि हमारा अंतकरण तमोगुण से अच्छ है तथा हम सदा ही माया से मोहित हैं धन स्त्री और पुत्र के चिंतन में ही हम निरंतर व्यस्त हैं काम क्रोध रूपी मछलियों से परिपूर्ण भयंकर अथाह समुद्र में बार बार हमें गोता खाना पड़ता है महाराज आप पूर्ण ज्ञानी हैं आपकी बुद्धि बड़ी विलक्षण है हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये शक्ति कौन थी कहां से प्रकट हुई और इनका क्या प्रभाव है हमें बताने की कृपा कीजिए आप नौका बनकर संसार सागर से हमारा उद्धार कीजिए क्योंकि दया करना संत का स्वभाव ही है अतएव रघुकुल को सुशोभित करने वाले राजन आप भगवती के उत्तम महात्म्य का वर्णन करने की कृपा करें राजेंद्र देवी की जो महिमा है उनका जो स्वरूप है तथा जैसे वे प्रकट होती हैं यह सब हम सुनना चाहते हैं आप बताने की कृपा कीजिए राज जी कहते हैं राजाओं के योग पूछने पर ध्रुव संधि कुमार राजा सुदर्शन मन ही मन भगवती का स्मरण करके अत्यंत प्रसन्नता के साथ उनसे कहने लगे